दसवा पाठ एक से दो भले किसी नगर में ब्रह्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था बचपन से ही वह बहुत आज्ञाकारी था अपनी माँ का बड़ा आदर करता था एक बार किसी काम से उसे दूसरे गांव जाना पड़ा चले जाने से पहले वह अपनी माँ के पास आया और बोला माँ आज मुझे बाहर जाना है मुझे आपका आशीष चाहिए मुझे जाने की अनुमति दीजिए ब्रह्मदत्त की बूढ़ी मां ने बेटे के सिर पर अपने दोनों हाथ रखे और प्यार से कहा पुत्र जमाना बुरा है हमेशा ही सावधान रहना चाहिए तुम अकेले मत जाओ किसी को साथ ले लो ब्राह्मण ने कहा मां इस रास्ते में कोई डर नहीं है मुझसे कुछ नहीं होने वाला मैं अकेला ही जाता हूं मुझे अकेले जाने दीजिए फिर भी जब घर से निकलकर चलने लगा तो उसकी मां एक केकड़ा पकड़ कर लाई और बोली तुम्हें जाना ही है तो इस केकड़े को साथ ले जाओ एक से दो भले समय पड़ने पर अजीब सी चीजें काम आती हैं ब्राह्मण को मां की बात माननी पड़ी उसने केकड़े को कपूर की पुड़िया में रखा वह पुड़िया अपने झोले में डाली और घर से निकला रास्ते में भयंकर गर्मी पड़ी ब्रह्मदत्त परेशान हुआ और उसने सोचा अगर सकुशल गांव तक पहुंचना है तो मुझे थोड़ा सा आराम करना चाहिए एक पेड़ की छाया में वह लेट गया उसे नींद आने लगी उसके सो जाने पर उस पेड़ के नीचे बिल से एक सांप निकला वह ब्राह्मण के पास आया तो कपूर की गंध आने लगी वह ब्राह्मण के झोले में घुसा तथा कपूर की पुड़िया मुंह में रखी जब वह यह पुड़िया निकलने ही वाला था तो पुड़िया खुली बस केकड़े ने तुरंत अपने तीखे पंजों से दबोचकर सांप को मारा सांप ब्रह्मदत्त को कोई हानि नहीं पहुंचाया। ब्रह्मदत्त ने आंखें खोली तो हैरान हुआ मरे सांप को देखकर वह समझा कि केकड़े ने ही उसकी जान बचाई है उसने सोचा कि माँ की आज्ञा हर परिस्थिति में माननी ही चाहिए